रामकृष्ण लीला प्रसंग काशीपुर में सेवा व्रत इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव के गृहस्थ और ब्रह्मचारी दोनों प्रकार के भक्तों ने जब एक साथ दृढ़ निश्चय हो सेवा व्रत में योगदान दिया और सुप्रबंध होकर सब बातें सुचारू रूप से चलने लगी तब नरेंद्र को कुछ निश्चिंत होकर अपने विषय में सोचने का अवसर मिला वे शीघ्र ही दो एक दिन के लिए घर जाने का विचार करने लगे रात्रि में हमसे वे यह बात कहकर सो गए पर निद्रा नहीं हुई वे थोड़ी ही देर बाद उठ गए और गोपाल आदि दो एक लोगों को जगे हुए देखकर बोले चल बाहर बगीचे में टहले टहलते हुए उन्होंने कहा ठाकुर को जो भीषण व्याधि हुई है उससे उन्होंने शरीर छोड़ने का संकल्प किया है या नहीं कौन कर सकता है समय रहते है उनकी सेवा और ध्यान भजन करके जहाँ तक हो सके आध्यात्मिक उन्नति कर लो नहीं तो उनके चले जाने पर पश्चाताप की सीमा नहीं रहेगी अमुक कर लेने पर भगवान को पुकारूंगा, अमुक हो जाने पर साधन भजन में लगूंगा। इसी तरह तो दिन बीतते जा रहे हैं और वासना जाल में हम जकड़ते जा रहे हैं इस वासना से ही तो सर्वनाश और मृत्यु होती है वासना का त्याग करो त्याग करो पौष मास के शीत की सुनसान रात्रि थी ऊपर अनन निलीमा अनंत नक्षत्र चक्षुओं से पृथ्वी की ओर देख रही है नीचे सूर्य की तीव्र किरणों से बगीचे के पेड़ पौधे सूख गए थे जमीन साफ हो गई थी इसलिए बैठने लायक थी नरेंद्र का वैराग्यपूर्ण तथा ध्यान ध्यानपरायण मन बाहर की निरवता की स्वयं के अंतर में उपलब्धि करके अपने में लीन हो गया अब वे ठहर गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए थोड़ी देर बाद सामने कुछ सूखी पत्तियों और टूटी डालों का ढेर देखकर बोले इसमें आग लगा दे साधु लोग ऐसे समय वृक्षों के नीचे धूनी जलाया करते हैं यहाँ हम भी उसी तरह धूनी जलाकर अंतर में छिपी वासनाओं को जला डाला आग जल उठी और चारों ओर की सूखी पत्तियों तथा डालों को बटोर कर हम लोग उस अग्नि में आहुति देने लगे साथ ही हम अपने अपने अंतर की वासनाओं का हवन कर रहे हैं ऐसे चिंतन में नियुक्त रहकर अपूर्व उल्लास का अनुभव करने लगे ऐसा लगा मानो सचमुच ही सांसारिक वासनाएं भस्मीभूत हो जाने से मन प्रसन्न और निर्मल हो रहा है तथा भगवान के हम समीप आ रहे हैं सोचने लगे क्यों पहले ऐसा नहीं किया गया इसमें कितना आनंद है अब अवसर पाने पर हम इसी तरह धूनी जलाएंगे। उस तरह दो तीन घंटे बीत जाने पर जब और ईंधन नहीं मिला तो अग्नि को शांत करके हम लोग लौट आए और फिर सो गए उस समय रात के चार बज गए थे जो लोग हमारे इस कार्य में सहयोग नहीं दे सके थे उन्होंने प्रातःकाल जब यह बात सुनी तो उन्हें भी क्यों नहीं बुला लिया गया जिस पर बहुत खेद प्रकट करने लगे नरेंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा हम लोगों ने पहले से कोई निश्चय करके वह नहीं किया था और इतना आनंद पाएंगे यह भी हम नहीं जानते थे अब से अवसर मिलते ही सब लोग मिलकर धूनी जलाएंगे चिंता क्या है पूर्व निश्चय के अनुसार प्रातः काल ही नरेंद्र कलकत्ते चले गए और एक दिन के बाद कानून की कुछ पुस्तकें लेकर पुनः काशीपुर लौट गए